पूर्वपक्षी आशंका भी पूर्वपक्षी अपना वेदांत कुछ स्वाध्यायध्यन विधि अर्थबोध अर्थवोधफल अत अहिपनिष्जन्ये ब्रह्मज्ञा अस्तव सर्वेशाधिकारे उसे स्वाध्याय अयन विधि के आधार पर स्वाध्ययन विधि का अर्थ होता है अर्थज्ञानपर्यतर अर्थज्ञानपर्यत अध्ययन करना स्वाध्या शाखा कम से कम अध्ययन अवश्य करना चाहिए अर्थ ज्ञान करना ज्ञान तीनों वर्ण वालों ने पढ़ लिया ब्राह्मण क्षत्रिय तीनों ने पढ़ लिया अतएव जो है उनको तीनों को अपनी प्रिय शाखा का उपनिषद ज्ञान तो है ना अर्थ ज्ञान तो, तो कर लिया उसने त्रिवर्ण का अधिकार अधिक उपनिषद ब्रह्मज्ञाने जो उन्होंने को पढ़ लिया ब्रह्म ज्ञान जनिये अस्त्य सर्वेक्षण अधिकार सभी का अधिकार अवश्य मान, मानना चाहिए सर्वाश्रम कर्म ब्रह्म समुचित्रद्या मोक्षर इसीलिए सिद्धांत हो गया तो सकल वर्ण ब्राह्मण क्षेत्र में तीनो वर्ण वाले किसी भी आश्रम में हो वे अपने अपने वर्णानुसारण कर्म भी कर रहे हैं और जिस आश्रम में आश्रम के लिए वित्त जो कर्म है वो भी कर रहे हैं और इधर उन्हें वेद पढ़ा तो प्रशोद की अवस्थाई अपरा कर्म कर रहे हैं और ज्ञान भी है दोनों मिलके ही मोक्ष देगा ऐसे ही कोई कहे कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर्वस्व त्यागात्मक सन्यास, निष्ठय पर ब्रह्म विद्या मोक्ष सा वेद हमें दिखा रही है श्रुतियां दिखाती है कि नहीं नहीं भाई सर्वकर्म संन्यास निष्ठा भाषण है ना तथा जवाब है यद्यपि हम भी मान रहे हैं सिद्धांत कह रहे हैं हम भी मानते हैं ज्ञान मात्र में सर्वाश्रमियों का अधिकार है इस संशय नहीं लेकिन वो ज्ञान सामान्य को लेकर के शब्दार्थ ज्ञान को लेकर के और जो नित्य निर्मित कर्म कर रहा है अपना जीवन में ग्रस्त आश्रम जो भी आश्रम है जिस स्वर्ण का है उसके अनुसार कर रहा है वो दोनों मिल करके बोल सकते तुम्हारा कहना उचित नहीं है क्योंकि समस्त श्रुतियों का एक ही सिद्धांत मुख्य है वह यह है सर्व कर्म त्याग संद्याग आत्मक जो संसिद्या होती है जो वही मोक्ष न कर्म इति कर्म से ऐसा कहीं नहीं कहा गया कौन से मंत्र कभी यहीं का देख लो भविष्यचर्य भविष्य चलन आया भविष्य निर्वण विद्या, विद्या के तो तो दिखाने की क्या जरूरत है अवश्य जरूरत है उसके सन्यास की जब सगुण ब्रह्म विद्या के लिए ही आपको संन्यास अपेक्षित है जब तो निर्वुण ब्रह्म विद्या के लिए तो अत्यंत आवश्यक हो जाएगा कई मतने लग जाएगा इस दिया। चलता और सन्यास योगाद इत्यादि संन्यास योगी संगा दर्शयती हाँ भ्रुवन दर्शयती ये हेतु और दूसरी है हेतु तो विद्या कर्म विरोधाक्ष कहता है विद्या और कर्म का पर अत्यंत विरोध है विद्या और कर्म का अत्यंत विरोध है जो विद्या के अधिकारी है कर्म अधिकारी नहीं हो सकता जो कर्माधिकारी है तो विद्या अधिकारी नहीं हो सकता स्मृति सब जगह यह वर्णन किया हुआ है विद्या कर्म विरोध इसीलिए कर्म कहा न कर्म संभवा। कि सन्यासियों के लिए कर्म का साधन ही नहीं रह संभव आश्रम कर्म, का कर्म संभवा भी विद्या की समिप्रहित विद्याभ्यास निष्ठत में आश्रम धर्म जो वर्णन किया है संश्रम का धर्म समक्षा वगैरह ये भी विद्या का अंग है मोक्ष का साधन नहीं लेना साक्षात समि विद्या विद्याभ्यास के लिए ही उपयोगी होता है तेजाम शौच आचमन आदि तत्व न आश्रम धर्मो लोक संग्रह इधर शौच आचमन आदि का नियम है संयासी के लिए भी कभी वो भी जो है ना वास्तव में संयास आश्रम का जो वर्णन है वो भी लोक संग्रह के लिए होता है के लिए इसकी पर नहीं है तो का क्या नीचे नंबर दिए हैं। एकालिंगे गुदे तथा शुद्धिम ब्रह्मचारी वनस्थान दीना चतुर्गुण ते हैं लिंग पे एक बार गुदा पे तीन बार इस हाँ शौच को साफ किया उस पर जो है दस बार वाम कर दस, दस बार डालना है उपयोग और दोनों हाथों के लिए सप्त दातव्या सात बार मृद शुद्धि मिट्टी से शुद्धि को चाहने वाला व्यक्ति ऐसे धोना चाहिए एक बार तीन बार दस बार और सात बार एक बार लिंग पे तीन बार गुदा पे और दस बार बाएं हाथ और दोनों हाथों में सात बार ये जो कहा गया है शुद्धिकरण मिट्टी से धोना आजकल साबुन से धोते हैं ना? तो। इतना फर्क है ना मिट्टी से नहीं धोते हैं साबुन लगाना चलो जो वो भी पार्थिव तो है ही है तो उसको इतने बार लगाना है लेकिन पहले जो तो कोई तो पालन ही नहीं करता केवल बाएं हाथ कोई लगाता ही नहीं केवल रखना हाथ है।, फिर बाएं डाल फिर है सीधे दोनों हाथों तो में सीधे लगा लेते हैं ना तो, जनेंद्रिय पर एक, एक बार एक विसर्जन इंद्रिय पर तीन बार केवल बाएं हाथ पे दस बार दोनों हाथ पे सात एक गृह के लिए और इसके दो गुणा ब्रह्मचारियों के लिए दुर्गुण दो त्रिगुण तीन गुणा, वनस्ता, गुणा वान तो चार गुणा संश्रम धर्म वालन के लिए चार गुणा तो चतुर्गुण शौचालय कर्माप्यस्थी संश्रम धर्म इत्याकांक्षा तो कद नहीं, नहीं ये भी वासक संग्रह करने के लिए है उनके लिए तो पर है दूसरी स्मृति क्या कहती है तस्य कार्य नद्य गीता में तम कर्म ही नहीं है पहले कर्म क्या हो चुका है सरवस्व त्याग कर चुका है उसमें से कर्म आ गया ये उनके लिए है जो समाज में रह करके प्रचार प्रसार कर रहे धर्म का और लोगों को आदर्श स्थापना करने लिए के लिए लोग संग्रह के जरूरत है उनके लिए आंध्री चेतिया टिप्पणी मैं आगे बढ़ाकर बोल रहे हैं नियो तो दो बार स्नान के लिए वन के लिए तीन बार प्रातः मध्यान्हय भी और ब्रह्मचारी एक बार न से तो भी काम चलेगा इति व्यास लोकसंग्रहुक्त उपयुक्त से कतिम व्यक्ति वो क्या संग्रह के उपयोगी है क्योंकि सन्यासी के वास्तव में तेव चिंत करो मी न किंचित करोमी थी युक्त मन ने तो तत्वित आया था है में। के लिए कहा नव्य न करोमी है कर्माधिकार कदम कर्म ही नहीं असरो तो प्रतिष्ठित हो गया ये इसलिए उन लोगों के लिए है जो समाज में रहकर आदर स्थापना करम उपदेश दे रहे लोग उनको देखते भाई क्या आचरण कर रहा है उनके आसन का नकल करते ना लोग इसलिए शंकराचार्य ने क्या किया ऐसे परम नहीं बने जान करके दंडी बनते दंड लिए हुए हैं रिपुट लगा रहे हैं मुंडन कर रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं जगेजा मंदिर में स्थापना कर दिया और कहा जो शंकराचार्य पद पर है चार मठ बनाया उनको भी कहा रोज तुमको रुद्री पाठ करना है शिव अभिषेक करनी पड़ेगी श्री अंद्र की पूजा करना पड़ेगा सारे उनको पूजा पाठ सब बता दिया तुम नहीं करोगे ए जो मठ समय तो ग्रस्त भगत लोग है वो भी कुछ नहीं करेंगे से अपना अपना कुछ नहीं उसको तो अलग बात कोई नहीं लेकिन जो समाज में रह करके धर्म प्रचार आदि करता हुआ साक्षात सम्बन्ध ग्रस्तों के साथ बहुत रहता है ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये वो लोग संग्रह करे इसी नहीं क्या पवित्र वित्तीय किताब यह कहा था ना ज्ञान के सदृश को पवित्र करने का साधन नहीं और जो सन्यासी अभ्यास कर रहा है उसको मिट्टी लगा के हाथ हाथ धोते हुए समय बर्बाद करने में क्या जरूरत है क्या मतलब है इन चीजों वह अपने ज्ञान चिंतन से ही शुद्ध हो जाए अंत शुद्धि बाह शुद्धि सर्वशुद्धि हो रही है ज्ञान से बढ़ल कोई पवित्र करण का साधन ही नहीं, नहीं। इसे पूर्ण रूपेण में ज्ञानाभ्यास के लिए चीज की जरूरत ज्ञानाभ्यास निर्वाहनत्व जो अपन तो थी तो निवृत्त हो जाता है इसलिए सब लोक संक्रांति के लिए माननी चाहिए मी ब्रह्मात्मिक को दर्शन सक स्वप्ने भी संपादित श्याम अतएव विद्या कर्म विरोधाक्षा यह क्या हो गया विद्या कर्म विरोधाक्षा कर्म समुचित विद्या मोक्ष इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो है ब्रह्म कैसा है अकर्तवता है और उसका आप अभिमान करोक्तृ ब्रह्म अहम अस्मि है ना कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आज रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सचिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं ऐसा चिंतन करने वाला कर्म कैसे करेगा कर्म करने के लिए तो बैल बुद्धि चाहिए दैहिक बुद्धि के बिना कर्म हो ही सकता तो देवता उसको मैं उतारहा करूंगा आरती उतारूंगा हवन लग करूंगा जब करूंगा सब निश्चय तीसरे विद्या और कर्म का विरोध स्पष्ट है अगर कर्म निवृत्ति मोक्ष साहित्य ज्ञान से न कर्मणा को स्पष्ट करते हैं कर्म निवृत्तिया एवं मोक्ष होता है इसे साहित्य ज्ञान का कर्म के साथ नहीं हो सकता क्योंकि नई किंचित करोमी न करोमी रहता है किसमें विद्यावान को और अज्ञानी में कर्मी को परो करे तो करेगा इसे कथे करोमी वो कथे न करो ये विद्या और कर्म समझे कहाँ से हो जाएगा पर ही नहीं दर्शनी ने सह कर्म स्वप्न संपादित सत्यम भाषा करता इसलिए वास्तव में स्वप्न में भी कोई व्यक्ति यह कह नहीं सकता है कर्म और ब्रह्मत्म ज्ञान दोनों का समुचय होता है ऐसा संपादन स्वप्न में भी नहीं कर सकते तो दूर की बात विद्या या काल विशेष अभाव अनियत निमित्त काल संकोचन पत्ति ही और सबसे दूसरी समस्या ये भी है ना कर्म के लिए काल का है सुबह करो प्रातः ज्योति साय ज्योति नियम है न प्रातः आहार संध्या वो था। तो उसकी समय निश्चित है देश निश्चित है निमित्त सारा अवस्तुआ निश्चित है काल विशेष विद्या के लिए जरूरत नहीं है देखें विद्या काल विशेष विद्या का काल विशेष नहीं होता यानी कर्म काल विशेष और विद्या के लिए कोई निमित्त पक्की नहीं है अनियत निमित्त काल संकोचन संकोच से काल संकोच करना बिल्कुल उचित नहीं होता नीचे टिप्पणी कर समझा रहे इसलिए काल इत्यादि यथा नित्य से संध्या वंदन आदेश नियत कालत्वा काल, का का काल संकोच नियत का अनुकाकोच है अमुक टाइम में करना अमुक टाइम में नहीं करना पक्का है चौबीस घंटा का चिंतन करो कॉर्ड रोक रहा है कोई आपत्ति नहीं टलेट पे बैठे शोर हो है ब्रह्म चिंतन करो हम ब्रह्मास की कोई आपत्ति नहीं है तो कहे ट्रैले पे बैठ के माला फेरो माला घुमा नहीं थे टॉयलेट बैठ गए नहीं हो सकता तो उसके लिए देश पक्का है काल पक्का है कहाँ बैठना एक आसन में बैठो ऐसे बैठो ऐसी शाम करके बैठो नहीं ब्रह्म चिंतन कर रहे लेटे, लेटे भी करो उल्टा लेटे करो सीधा लेटे करो मर्जी तुम्हारी के लिए न आसन का है न दिशा का है न काल का है कोई नियम इसे कहते हैं नैमित कस्य पुत्र जन्मादिमित्व इस नैमित कर्म में क्या होता है पुत्र जन्मादि निमित्त तक अनेकों संस्कार आदि हो जाते हैं वैसे यहाँ काल संकोच जैसा है न तथा उत्पन्न विद्या जिसके उत्पन्न हो गई है उसके तो लिए ऐसा कोई काल का संकोच नहीं कोई निमित्त होकर के कारण नहीं किसी भी कारण से नहीं हो सकता या न तथा उत्पन्न विद्यालम काल विशेषज्ञ भाव गीता में प्रमाण नामोक्ष विस्मरण संभव यदि पूर्व पक्षी गएगा ऐसा भी हो सकता है ना अनुभव तो किया इन बार विस्मृति हो गई मैं ब्रह्म ये ब्रमृति दो चिंतन करेगा रोज कर्म भी करेगा ज्ञान भी अभ्यास करते रहेगा दोनों साक्षात करते रहेगा मिलकर तो देंगे कद ऐसा नहीं हो सकता प्रमाण से अप्रोक्षीकृत जो है तत्व उसका विस्मरण नहीं हो सकती वृत्ति और मात्रम तो न विस्मरण अरे काव्य में ब्रह्मा का लगातार नहीं है कैसे तो वृत्ति अभाव को तो विस्मरण नहीं मानना है चिंतनादिना भी उपतिष्ठ विस्मृतमया वस्मृतमया व्यवहार दर्शन की चिंतनादि के द्वारा अनुपतिष्ठ होने पर अनुपस्थित होने पर व्यवहार हो जाता है विस्मृतमया इसीलिए विस्मृति होने के कारण से करना चाहिए अभी दूर हो गया ज्ञान देरी में दिया है दूसरे यदा तदा उत्पन्न परिषद कर्म तदा समुचय संभावित है ब्रह्मत्मक विस्मरण हो जाए तो उत्पन्न विद्या वाला जो पुरुष है उसको भी कर्म करना ही पड़ेगा जब कर्म करेगा तो कर्म ज्ञान समुचय होकर के मोक्ष होगा ऐसा भी आप नहीं कह सकते विद्या का काल कर्म देश कोई चीज का संकोच नहीं हो सकता पुरपीयता ऐसा नहीं है कर्म के बिना ज्ञान मोक्ष दे नहीं सकता तो आपने कहा देखा दृष्टांत ग्रहस्तों में भी देखने को मिला ये तो गृहस्थ जिस जनका है अपने सारे नित्य कर्म कांड कर रहे पूजा पाठ कर रहे हैं जब तक ध्यान कर रहे हैं संध्यावंदन हवन नित्य होम सब कर रहे थे वो फिर भी वो आपने कहा उसको मुक्त मुक्त पुरुष है तो, जीवन मुक्त है। तो फिर गृहस्थ को जो नित्य निर्मित कर्मों को कर रहा है उस से मोक्ष हो गया इसे ज्ञापन होता है कर्म से ज्ञान ही मोक्षता है उनको मिला कर्म भी कर रहे थे ज्ञान भी था उनके पास दोनों मिलके उनको मोक्ष दिया है इसलिए अरे सन्यासी तो केवल ज्ञान के लेके जाएगा तुम्हें तो मुक्ति मिलेगी नहीं और ये केवल कर्म को ले जाएगा उसको भी मुक्ति नहीं मिलेगी दोनों को मिला के चलना चाहिए ऐसी आशंका के व्यक्तु ग्रहस्तेश संप्रदाय कर्तृत्व जो गृहस्थों में भी हमें देखने को मिलता है की संपदा कर्तृत्व लिंग है कहते हैं कि यह लिंग लेकिन भाई तुम न उत्साह जो यह अनुमान कर रहा है इसे लिंग मनो हेतु है कि हेतु अनुमान कर रहा है कि कर्मज्ञ ज्ञान समुचे से मोक्ष होता है कर्मज्ञान समुचे मोक्ष भवि तुम रथी ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्व ग्रस्ते सुदर्शनाथ यही तो बना रहा है ग्रस्तों में भी क्योंकि सुखदेव जैसा महर्षि किसी ग्रस्त के पास तो गए थे ना चनक के पास गए परीक्षा लिया जनक ने तब उसको अंतिम उपदेश दिया फिर बताओ ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्व आए कि नहीं आया उनमें ग्रस्त में भी इसलिए कहते हैं कर्मज्ञानसमुच्चय मोक्ष भर्ति अद मोक्षा कर्मज्ञानस भर्ती गृहस्थ कर्तृत्वर्शना कर्तृत्विंग क्योंकि तस्त न्याय पाई तो न ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि न उत्साह तस्तः नोत्साह अगले पृष्ठ इसको समझाया है बड़ा सुंदर ढंग से आमिरी लिंग से मैने न्यायोप्रीत लिंगकार न्याय से समर्थित जो हेतु और न्याय क्या करेगा जैसे वो कहेगा निषाद स्थपतिम तो सिद्धांत कहता है देखो जैसा आपके यहां भी हम अनुमान कर लग जाए फिर कर्मकांड में एक मंत्र है निशादी वो कहता जो निषादों का जो राजा है उसको भी हवन करानी निषाद चासो? लेकिन निषाद होता हुआ जो राजा उसको हवन कराओ इसका मतलब आप कह सकते एक याग उसको अधिकार मिलने से आप अनुमान कर सकते हो क्या सकल यागो में उसका अधिकार है एक याग में आपने शूद्र को भी अधिकार दे दिया इतने से मान दिया जाएगा अनुमान कि सगले यागो में अधिकार है सर्वे निशा न्यायात ऐसा कोई अनुमान करे कि हनुमान को विमान से स्वीकार करेगा कभी नहीं वो तो कहेगा तो भले एक में हो गया उसके आधार पर आप सभी में उसका अधिकार नहीं मान सकते उसी भी कहेंगे एक दृष्टांत को बना कर आप जो है, सभी लागू कर दे रहे हो कर्म और ज्ञान समुचे समोक्ष होता है उसके प्रारंभ तो वैसे था भले उसे का दृष्टांत ऐसे मिल रहा है इतिहास पुराण वगैरह में उसके आधार पर लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो है समस्त लोगों को सन्यासी को जो कोई सबका मोक्ष कर्म ज्ञान का समुच्चय से होगा ऐसा नहीं कह सकते। करने में ऐसा कोई न्याय नहीं है बल्कि उल्टा विरोधी अतः न समुचय सिद्धि लिंग के आधार पर भी समुच्छे सिद्धि नहीं हो सकती और जो आप संप्रदायता नाम गारिया आभास मात्र का है ना, उसका आभास माननी चाहिए नहीं मानना। क्योंकि उसका जो उद्गार है जनग का साधारण ग्रस्त का नहीं है आम आदि ग्रस्त ऐसा हो नहीं सकता है जैसे वो कहता है क्या यश में चास्त्र सर्वत्र किंचन मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न में किंचन दैह आनंदगी सर्वत्र मैं है सभी जगह रहता हूं बोलता है मैं सारे दुनिया में व्याप्त हूं भी नहीं संसार में जैसे भगवान कहते हैं ना सभी मुझ में हैं, इन मैं किसी में नहीं हूं सब मुझ में किस आदर पर व्याप्त जो मैं ही व्याप्त मुझ में सब तरफ इसे जो भी कह रहे मैं सर्वत्र अस्थि हर यश में, में नास्तिक किंचन ऐसा मैं ब्रह्मस्वरूप स्थित होने के कारण से पूरी मिथिला में भी चल जावे तो मेरा क्या बताओ किंचन मेरा कुछ भी नहीं जलाता है ना और आज मैं दूसरों के क्या है थोड़ा सा कुछ कपड़ा भी चल गया चाय चल गया दूध जल गया तो हाकर मत जाए और क्या जाए मेरा कुछ नहीं चला क्या ठीक है बर्तन दो दो बरा बना लो अब दो लड़ाई झगड़ा करने से क्या होगा तो नहीं देखी? तो क्या कर रही थी कहाँ गई थी दुनिया पीछे पड़ जाए? डंडा ले जा मूर्खों के काम यही होता है ना घर घर में पीछे पड़ जाए तुम क्या कर रहे है तुम भी ऐसे बैठे अखबार पढ़ते हुए दुर्गंधी तेरे नाकमे आई वो भी लड़ेगी और क्या करेगी जो गदा बने बैठा हुआ गंद भी नहीं आया तेरे को और मेरे पीछे पड़ा आप ऐसा लड़ते गुरु चले, आश्रम में लड़ेंगे पति पति-पत्नी, घरों में लड़ेंगे चलता ये ये है बड़ा आश्चर्य है ज्ञान सुनना बड़ा आसान है जीवन में उतरना बड़ा कठिन काम है अचनक जैसे ग्रस्त बने रहना कोई आसान है कुछ भी हो जाए रोटी जल जाए तो थाली उठा कर फेंक देते हैं गुस्सा होते हैं वगैरह सारी नगरी जल जाए तो मेरा क्या गिरा मैं कुछ नहीं मैं तो अपना आनंद रूप चल बड़ा कठिन काम ये ब्रह्म ज्ञान का मामला गृहस्थ होकर ब्रह्म ज्ञान को पछाना इतना आसान नहीं है जनका भी के समान और सन्यासी को ही नहीं पछ दूसरों को क्या पछेगा है आजकल तो ये हालत है इसीलिए वह आभास मात्र करके समझो, नहीं विधि सते नम प्रकाश और एकत्रिंग ही केवल विधि सैकड़ों विधिया मिल करके अंधकार और प्रकाश को एक कर सकता है क्या चाहे विधियां करते रहो जितने विधान कर डालो कुछ भी उपाय करो यान अंधकार और प्रकाश का एक होने से उसे कर्म और ज्ञान भी नहीं हो सकते समुचय कर्म और ज्ञान अंधकार और प्रकाश के सर, अविद्या और विद्या है ये। अविद्या और विद्या, अविद्या विद्या प्रकाश है प्रकाश जैसे ज्ञान प्रकाश और अंधकार का तो एक हीकरण नहीं कर सकते किसी भी प्रक्रिया से किसी भी साधन से हजारों विद्योग के द्वारा भी उसी भी प्रकार से कर्म और ज्ञान का समुचय तुम किसी के दौर नहीं कर सकते क्या तुम केवल लिंगों से के के के इस्तेमाल करके तुम कैसे कर डालोगे कर्म तो नहीं कर सकते। इस प्रकार संक्षिप्त शास्त्रार्थ को समाप्त करके ये मुक्त संबंध प्रयोजन आया उपनिषदों अल्पाचरम ग्रंथिवरणम आरभ इस प्रकार से कहे हुए संबंध प्रयोजन वाला ये वाली जो इस परिषद के ऊपर हम थोड़े ही शब्दों में ग्रंथ विवरणम आरभ दे अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरणम थोड़े अक्षरों में इस ग्रंथ की व्याख्या आरंभ करते हैं कते कैसे आरंभ कर रहे हैं आप क्योंकि इसको परिषद आपने नाम क्यों तू दे तो बताओ हुँ? तो उसके अर्थ व्याख्या कर रहे हैं येम ये ब्रह्म विद्या उपयती यद्यापय आत आतुरसरा सर्भ जन्म जरा रोगा उपा और नी। ये दो उपसर्ग श्री धात विशरण गोरवसाधन में विशर ढीला होना गति मन आगे बढ़ना और अवसाद में नाश होना कैसे बताइए तो इस ब्रह्म विद्या के शरण में चला जाता है ब्रह्म विद्या शरणागतो भवती केन्द्र रूप में ना हो जा रहा है भेद दृष्टानी अहम अय ब्रह्म ऐसा भी नहीं अहम ब्रह्म ना कैसे जा रहा है आत्मभाव से जाता है और वहां केवल आत्मभाव से जाने से भी काम चलेगा नहीं श्रद्धा भक्ति पुरसरा सुनता श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो करके आत्मभाव से जिस ब्रह्म विद्या की शरणागत हो जाते सुनता तेम उन लोगों के प्रति क्या होता है पहले गर्भ जन्म जरा रोगाद अनुगम निषाद गर्भवास तपूर्वक जन्मो जरा रोगी जो अनर्थ समूह है वो गमन समूह नि शिथिली करो दी ढीली पड़ जाती जब ढीली हो जाती है तब परम व्रम्ह गमयती तब परब्रह्म की ओर आपके अंत करणों के विचार विवेचन चिंतन मनन विध्यासन खुल लगेगा तब संसार कारण उपनिषद। अविद्या आदि संसार का जो कारण है उसको अत्यंत रूप ना कर देने का न उपनिषद प्रशद में भी विस्तृत रूप व्याख्या के तो प्रतिशत का अब यहां भी संक्षिप्त प्रतिशत की व्याख्या कर दिए उपनिपूर्व से सदर एवं अर्थ स्मरणार्थ उप और नी इन दो सर्वों का मिला हुआ सद पूर्वक सद्धातु का यही अर्थ स्मृतियों में भी बताया गया है ये सब पूर्व में कहा हुआ सन्यासी और अग्ञ सन्यासी दो प्रकार सन्यासी मानकी सन्यास व्यवस्था शास्त्रार्थ बताएगी ग्रहण करना है अग्ञ सन्यासी के लिए सभी विधि नियम लागू होता है और ज्ञान संन्यासी के लिए कोई विधि नियम नहीं जैसे हम लोग विद्यार्थियों क्या कर जब तक तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है सब नियमों में रहना पड़ेगा जितना वो नियमों में रहेगा उतनी ही जल्दी उसको विद्या सफल होगी और जितना अल्लाह लापरवाह करता है उतना ही वो ज्यादा समय लगता है या पढ़ भी लेता है तो उसको विद्या की प्राप्ति नहीं होती देखने को मिलता है कि विधि नियम सब कुछ ज्ञान अभ्यास काल में ही है ज्ञान अनुभूतिर काल में नहीं है अवसंप्रदाय वर्णन कर रहे हैं। ओम ब्रह्मा देवानाम देवा विश्वस्य भुवन भवनस्य गोप्ता ब्रह्म विद्याम विद्या विद्याद्यातिष्ठा अथर्वाय पुत्राय प्रह ओम किसी भी प्रसाद कोई भी ग्रंथ अध्ययन के शुरू में आदि में ओम मध्य में ओम अंत में ओम को उच्चारण किया जाता है परंपरा है उसी अनुसार ओम को उच्चारण हो गया ऐसा मान लो अद दूसरा पक्ष है ओम ही पर ब्रह्म उस पर ही कल्पित है यह ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से क्या लेना है हृण लेना पड़ेगा क्योंकि कदम देवानाम प्रथम संभव जिन समस्त देवताओं के पेशा से सबसे पहला पैदा हुआ है वो विश्वस्य से करता हर विश्व का निर्माता है और संपूर्ण भुवन का पालीता भी है भुवन से गुप्त इसे विशेषण दे रहे हैं बताने के लिए जिस ब्रह्म विद्या के प्रथम आचार्य जो हिरण्य गर्भ है वो कोई साधारण नहीं है तो सारा विश्व का सृष्टि किया उसी ने और का आज भी ये टिका हुआ है तो उसी के वजह से टिका उसी ने पालन कर रहा है तभी हम सब नहीं तो नहीं संचालन कर रहा जो सारे विश्व को जानता है और जो संचालन करता है उस ज्ञान कोई साधारण नहीं होगा ऐसे महान व्यक्ति के द्वारा यह स वह ब्रह्मा ने क्या किया ब्रह्म विद्या सर्विद्या प्रतिष्ठान इस ब्रह्म विद्या को कैसी प्रविद्या ये सर्व विद्या प्रतिष्ठान सगल विद्याओं की प्रतिष्ठा है ऐसे समझो माने सगल विद्याओं की परिसमाप्ति में है इसी में ये है ये पा लिया तो सारी विद्या आ गई नहीं ये बात के सारी विद्या पढ़ ले है। नहीं है तो बेकार ही क्या अनित्य फल देने वाले सारी विद्याएं आपको अनित्य फल ही देते हैं ना एक प्रविद्या को छोड़ करके इसे बाकी चौसठ विद्याएं पढ़ लिया आपने ब्रह्म विद्या नहीं पढ़ा तो बेकार हो गया मुख्य रूप ना चौसठ विद्याएं मानी गई शास्त्रों में 10 को महाविद्याएं कही गई है 10 महाविद्याएं, चौसठ विद्याएं, विद्याएं उन्हीं चौसठ में से 10 है वो कैसे तो उनको साहब ग्रहण करो तो भी एक संसारी विषय के ज्ञान होने के नाते है है व्यर्थ ही होगा कहते हैं सकल विद्याओं ने प्रतिष्ठा रूपा है यह सकल विद्या पर यह समाप्ति को प्राप्त होते है जिसमें वह ब्रह्म विद्या उसको क्वेश्चन किम के लिए कहा अपना ही ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा के लिए कहा है ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा आह प्रक आवा चतुर्थें छर्वन ये क्या है वास्तव में नान आगे देखो दूसरे मंद्रेश्वर में क्या कहेंगे आथर, याम प्रवदेत। चतुर्थ में क्या रो बनाया? जिस विद्या को ब्रह्मा ने कहा था उसी विद्या को अथर्वा ने अथरवाम चंग प्रत क्या है अथर्वा चतुर्थ अथर्वणे पर चतुर्थ क्या कर दिया अथर्वा ंत को आदंत कर देना कारंद मान लिया और चतुर्थंत्र बना दिया अथर्वाय छांद मानना क्योंकि द्वितीय मंत्र में स्पष्ट ही है वहां चतुर्थयंत्र का रूप दिया अथर्वा शब्द का और प्रथमांत का रूप दिया तो उसे नान्त कर् स्पष्ट हो रहा है भाष्य ब्रह्मा कैसा है ब्रह्मा परिवृढ़ परिवृत परीवर्दध क्या है ब्रह्मा में धर्म ज्ञान वैराग ऐश्वर्य सभी, तो सभी उतनी है जो सभी को अतिक्रमण करके संसार में जो भी पैदा होता है हिरण्यगर्भ से बढ़कर किसमत ज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता सब को अतिक्रमण करके जो उसके हो सकता है वो उसके पास इस उसका प्रतिविध कर दे आमगिरी ज्ञानम अप्रतिबंध वैराग्य जगतपदे हैं ऐश्वर्य धर्म सिद्धम ये चारों उसको एक साथ सिद्ध अप्रतिबम अप्रतिम हो जिसकी उपमा नहीं है ऐसे ज्ञान ऐसा वैराग्य ऐसा ऐश्वर्य और ऐसा धर्म जगतपति के पास होता है ऐसे स्मृतिकारों ने कहा धर्म ज्ञान वैराग्येश्वरी ही सर्वान अतिक्रम्य वर्तवृत्मेश्वरी सर्वान इति क्योंकि वह धर्म ज्ञान वैराग्येश्वरी के द्वारा अन्य सभी को अतिक्रमण करके रहता अतिशेत परिवृद हो से उसको प्रधान कह दिया परिवृत है हाँ। महान कविया देवान्योतन वी नाम प्रथम ने बने कौन है वो द्योतन जो साहब तेजस्वी लोग हैं उन सभी इंद्रादी की अपेक्षा से सबसे पहला यह हिरण्य पैदा होता है हिरण्य गर्भवर्तता अग्रह मंत्र भी देता प्रथमा गुण प्रदान है सा के पेक्षा से गुणों के द्वारा भी वह प्रधान है ऐसा होते हो अग्रेवा सबसे पहला यही उत्पन्न हुआ अभिव्यक्त सम्यक स्वातंत्रण्राय सम्य स्वातंत्र के साथ ये अभिव्यक्त ऐसा उसका नाम एक स्वयंभू भी है ना स्वयं भवदीप स्वयंभू उसमें उसको किसी ने पैदा नहीं किया कांड उत्पन्न हुआ नहीं है इसलिए माया समुद्र में वह चैतन्य नारायण ये तो दिखाए फोटो क्या दिखाते इसलिए आप समुद्र दिखाते और ऊपर में आकाश नीला आकाश दिलाते और उसमें एक नारायण भगवान लेटे हुए हैं शांत है शास्त्र फण अनंतना उस पर लेटे हुए हैं ये तो चित्र दिखाते हैं आपको और उसमें नारी से यूं निकला और उसमें कमल कमल के ऊपर चार फोपड़ा वाला ब्रह्मा क्या है वो वह जल ज्ञान का प्रतीक है उस पर जो अंधकार जैसा नील गगन दिखता है वो माया आवरण का प्रतीक है उस ज्ञानाधिष्ठान में माया रूपी आवरण के कारण से सगुण साकार रूप है ना आपको क्या दिखता है सबसे पहले अनंत शक्ति अनंत जो नाग है तो शक्ति रूप है वही प्रकृति है उस प्रकृति से जो चैतन्य है वही ईश्वर है नारायण उस ईश्वर ईश्वरदय नाभि भी निकलने के से निकलता है कमल के नाल के समान जो नाव दिखता है वही इसको सुख शरीर के समान हिरण्य गर्भ है उससे ऊपर निकला विराट ब्रह्मा और ब्रह्म ही एक और घोष्याम जाकर अनंत रूप विराट रूप में दिखाई देता है इसलिए वो कोष के अंदर नाल में ही पूरे चौदह लोक ब्रह्मांड पर पकड़ देता है ऐसी व्यवस्था पुराणों में दी गई है ना आप क्या अपने आपको बता रहे हैं और कुछ नहीं है आप ऐसे ही तो है आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है लेकिन आपके आपकी अज्ञान आपका आवरण तो आप आप कर दिया तो करने से ज्ञान से के द्वारा तो आप परिचिन हो गए आपके कारण शरीर प्रकट हो गया वह तो कारण शरीर में ये शक्ति है उस शक्ति से युक्त होकर आदि सुख शरीर प्रकट हुआ है नहीं तो रही है। में उसका नाम क्या पड़ गया तेजस कारण शरीर को प्राग्ञ और सुख शरीर को तेजस और वहीं से आपने क्या हुआ अपने नाभि से निकल गए नाभि से तो पैदा होता है आदमी नाभि से सब जीवन है गर्भ के अंदर बाहर बाद में नाभि बंद हो जाता है से खाने लग जाते हैं हम लोग नहीं नहीं तो नाभि से तो सब मिल रहा था राशन पानी गर्भ के अंदर तो वहां से प्रकट हुआ एक विराट स्थूल शरीर प्रकट हो गया इसलिए कहते हैं कि ऐसा ये विशेषता समझना चाहिए अग्रेवा संभव अभिव्यक्त समय स्वातंत्री प्राय युवती अग्राय सूक्ष्म सनातन है सरभूतमय अचिंत्य सएव स्वयं उद्भव धानगिरी यो असौ जो ऐसा है वह अति आपकी में मुझे इंद्री मुहे स्थूल इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता अग्राह्य सूक्ष्म क्योंकि सूक्ष्म है अव्यक्त है सनातन है सकल भूतमय है अचिंत्य है वह स्वयं ही उद्भव प्रकट शुक्र शोण संयोग मंत्रेल आविर्भूत है।, है वो शुक्र शोणिक आदियों के संयोग से उत्पन्न वन नहीं है ऐसा बताती हैं। न तथा यथा धर्माधर्म संसारिनो संसारे इसी को भाषाकार करने का वास्तव में जो है धर्म अधर्म आदि के अधीन हो करके संसारी जिस प्रकार से पैदा होते हैं वैसा वह हृण गर्भ पैदा नहीं हुआ अग्रित्य स्मृत है मनुस्मृति प्रथम अध्याय सातवां श्लोक है जिसका पूरा श्लोक आंधगिरी में दे दिया है जिसको हम लोगों ने अभी उच्चारण किया था विश्व से सर्वस्व जगता करता उत्पाद वही संपूर्ण जगत का उत्पादन करने वाला व्यक्ति है समझो थ बुद्धिवृत्त अभिव्यक्त ब्रह्मयु ब्रिद्यान से गोप्ता पालयता इस उत्पन्न संसार का जगत का पालन करने वाला भी वही है यदि विशेषण दो विशेषणों के क्यों समझा रहे आप? आपने तीन विशेषण बल्कि। नंबर एक में कहा वो देवा प्रथमा दूसरा आपने कहा विश्व से तीसरा भुवन गोप्ता ऐसे ब्रह्मा को समझाने के लिए तीन तीन विशेषण क्यों प्रयोग कर रहे हैं ऐसे को ऐसा पूछे, ब्रह्मनो जो, जो विशेषण दिया गया है वह विद्या को पहले दिया हुआ है इसे विद्या कोई साधारण चीज नहीं है ऐसे महापुरुष मुगल से मुख्य निकला हुआ यह विद्या को साधारण नहीं मानी जा सकती है यह कर रहे हैं विद्या की स्तुति के लिए यह विश्लेषण दिया गया है समझो सख्यात महत्व इस प्रकार से प्रसिद्ध महिमा वाला महानता वाला यश वाला वह जो ब्रह्मा सह ब्रह्मा ब्रह्म विद्याम ब्रह्मण परमात्म विद्याम ब्रह्म विद्याम ब्रह्म विद्या का मतलब क्या परमात्मा का जो विद्या ब्रह्म इसे ब्रह्म विद्या ब्रह्म, ब्रह्म सिंह को ब्रह्म विद्या नहीं है महावाक्यं से उत्पन्न बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्तम बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्त होने वाला ब्रह्म ब्रह्म विद्या वाक्य बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्तम ब्रह्म ब्रह्म विद्या तच्च्रह्म सर्वाजक वजब्रह्म सकल प्रकाशक अतएव पुरुष वेद सत्याशेषण पर साहिद्यांडकोपरिषद मंत्र ये प्रथम अध्याय दूसरे मुंडक तेरवा मंत्रो तेरक एनाक्षर पुरुषं वेद सत्य इन विशेषण समझाया हुआ है इसलिए आत्तविशीन विद्या का ब्रह्मा जी कैसे है ब्रह्मा जी अग्रजेन जो सबसे पहला पैदा हुए उनके द्वारा कही भी विद्याद्या ऐसा भी नामकरण कर लो ताम सर्विद्या प्रतिष्ठान सर्विद्याव्यक्ति हेतु वह जो है कैसी है सर्विद्या सकल विद्याओं की प्रतिष्ठा है वो सर्विद्या सर्विद्या आश्रया सकल विद्याओं का अभिव्यक्ति का कारण ही वह ब्रह्म है इसीलिए उसको सकल विद्याओं का आश्रय अधिष्ठा ने समझ अथवा सर्विद्या वेद्यम वस्तु अनु सकल विद्याओं कर वेद की जो वस्तु है वह भ्रम से ही जान जाएगा ब्रह्म को जान लिया सकल विद्याओं के विषय को भी आपने जान लिया। ये आपने दिया अरे पढ़ा हमने कुछ और जान लिया सारा ऐसे इस इसलिए कोई अंग्रेजी पढ़ लिया में सब जान लिया अरे अलग से पढ़ना पड़ेगा गणित भी सब चीज पढ़ने पड़ेगा अलग अलग विषय चलो अंग्रेजी पढ़ने सब आ जाएगा गणित आ जाएगा विज्ञान आ जाएगा सब आ जाएगा ऐसे नहीं होता अब आप कैसे करो ब्रह्म को जान ले सब जान लिया सारी विद्याओं को विषय जान लेंगे हम ये तो नहीं हो सकता तब कहते नहीं कहती ये नातम श्रोतम भवधम श्रुदय है जिसके जानने के बाद अश्रुतम श्रुतम भवधि न सुना सुन जला सुन लिया गया न मनन किया मनन कर लिया गया न अनुभूत भी अनुभूत हो जाता है ऐसे श्रुति प्रमाण है सर्व विद्या स्थिति करने के लिए आप ऐसी नहीं। नहीं। क्या जाओ? बात करें बोलो अंग्रेजी जानते हैं तो क्या करेगा पढ़ाई नहीं ब्रह्म तो ज्ञानी होने से सारी भाषा आ जाएगी क्या उसको नहीं आ सकती ना इसलिए विद्याय ज्येष्ठ पुत्र ज्यो पुत्रों में से यह पुत्र ज्यम्हण सृष्टि प्रकारेश प्रमुख है पूर्वम अथर्वाक प्रकार सृष्टियों में से एक विलक्षण सृष्टि जो हुई है सृष्टि प्रकार में जो प्रमुख सृष्टि है पूर्व पुरमने अन्य जो प्रमुख है जो उत्पन्न किया पैदा किया था यदि ज्येष्ठा इसलिए वो ज्येष्ठ हो गया तस्वीर ज्येष्ठ पुत्र आया उत्तवान ऐसे ज्येष्ठ पुत्र के लिए उसने सबसे पहले इस विद्या को कहा था